वेद जो है उसमें मंत्रों का संकलन है तो वेद में यज्ञ संबंधी निर्देश के अंदर ज्यादा है।, है और उससे भगवान का यजन किया जाता है और यजुर्वेद जो है वो यजुष शब्द से बनता है यजुस् शब्द यजन करना यजन करने का मतलब ये है कि जो हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से हम उसका मतलब ये समझते हैं कि यज्ञ का मतलब होता है अग्नि जलाना और फिर उसमें कुछ आहुति डालना स्वाहा स्वाहा बोलना लेकिन शास्त्र जो है वो यज्ञ का स्वरूप कुछ और बताता है हम आज के विषय में उसे ही देखना है तो यज्ञ संबंधी जो निर्देश हैं वो यजुर्वेद में दिए गए हैं बाकी तो उसके दो भाग हैं शुक्लवेद और कृष्ण यजुर्वेद और उसके अंदर मुख्य यज्ञों के प्रकार अपने यहाँ राजसूय अश्वेद सोमय यज्ञ वगैरह बताए गए तो उन यज्ञों को कैसे करना उन यज्ञों को करने से क्या फल मिलता है इन सब विषयों में निर्देश जो है वो हमें इस में से मिलते ठीक है जूही जी राजा उसके बाद मैं बस थोड़ा इन शॉर्ट कल का रिवाइज कर देती हूँ फिर आगे कर फिर कल हमने ये देखा था कि भगवान ने वेदों को क्यों बनाया तो ये जो जगत रूप है भगवान का वो जीवों को भ्रमित कर देता है मोहित कर देता है और जगत के स्वरूप में जब हम भ्रमित हो जाते हैं तब उस जगत के मोह से छूटने के लिए शास्त्र हमें दिए जाते हैं कि ये शास्त्रों को पढ़ो शास्त्र के द्वारा अपने जीवन के प्रयोजन को समझो और आत्मा के उद्धार के लिए मुक्ति के लिए तुम प्रयत्न करो तो वेदों का प्राकट्य जो है वो हमें मुक्ति का उपाय बताने के लिए हुआ है और महाप्रभु जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सात्विक वृत्ति का होता है वही व्यक्ति वेद के इस तात्पर्य को समझ पाता है और जो सात्विक वृत्ति के नहीं होते हैं उन्हें वेद को पढ़ने के बाद भी उसमें से हमें हमारे उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए ऐसा ज्ञानोपदेश वेद को पढ़ने के बाद भी उन्हें नहीं मिल पाता है नेक्स्ट ये वेदों के प्राकट्य का प्रयोजन था शाखा जो है वेद की वो क्यों हुई मतलब एक वेद का विभाजन अनेक भागों में क्यों हुआ उसके लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वेद के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं भगवान के अनेक स्वरूपों का निरूपण वेद में किया गया है अब हमारी सामर्थ्य ऐसी बच नहीं गई है कि हम वेदों को पढ़ें और पूरे वेद को पढ़ने के बाद उसका तात्पर्य भी समझ पाए तो इसलिए हमें हमारी सुविधा के लिए जब ऐसा समय आया कि हम वेदों को पढ़ने योग्य नहीं रह गए तो भगवान ने हमारी सुविधा के लिए वेदव्यास जी के रूप में प्रकट हुए और वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन चार पार्ट्स में किया और उसका फर्दर डिवीजन वेद की शाखाओं के रूप में हुआ इतना विषय हमने कल देखा था आज वेद के स्वरूप से करना है वेद के स्वरूप के विषय में महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि वेद का डिवीज़न दो पार्ट में हुआ है एक पूर्व कांड और एक उत्तरकांड पूर्व कांड का मतलब होता है कि जो वेद का आगे का भाग है वो उत्तरकांड का मतलब है जो प्रोस्टीरियर अप्रपोर्शन जो वेद में है वो तो पूर्व कांड और उत्तरकांड इन दोनों में वेद का विभाजन किया गया है वेद का जो पूर्व कांड है उसमें यज्ञ रूप भगवान का वर्णन है जैसा अभी जो भी तुमने पूछा था कि यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है तो यजुस शब्द का मतलब होता है यजन करना जैसे मैंने अभी ये बताया कि यज्ञ से हम ये समझते हैं कि अग्नि को प्रकट करना और अग्नि के अंदर होम करना ये यज्ञ है लेकिन शास्त्र में ये समझाता है कि यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान का रूप है भगवान उस क्रिया रूप में बने हैं यज्ञ के रूप में बने हैं और यज्ञ में हम जो भी आहुति डालते हैं वो भगवान तक पहुँचती है मतलब भगवान की आराधना का एक प्रकार यज्ञ करना है यज्ञ सिर्फ उसमें आहुति डालना चुआहा बोलना मंत्रों का पाठ करना इतना नहीं है उन मंत्रों के द्वारा जैसे हम घर में सेवा करते हैं हम भगवान की पूजा करते हैं ऐसे यज्ञ जो है वो एक तरीके से भगवान की आराधना का प्रकार है अब उसी यज्ञ को हम उस सेंस में ले लें कि ये यज्ञ से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं मतलब मेरी ये कामना है जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूं तो उस बहुत जाता है और जब हम ऐसी मेंटालिटी से उसी यज्ञ को करते हैं कि मुझे इससे अपनी कोई कामना पूर्ति नहीं करनी है लेकिन मैं भगवान की आराधना इस यज्ञ के द्वारा करना चाहता हूँ तो वही यज्ञ निष्काम बन जाता है तो यज्ञ जो है वो इन दोनों तरीके से हो सकता है भगवान अर्जुन को भगवत गीता में ये आज्ञा करते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदाहुण्य भव अर्जुन मतलब सात्विक राजस और तामस इन तीन स्वभाव के लोग इस दुनिया में है सबकी रुचि अलग अलग विषयों में होती है सबकी कामना ल अलग होती है इसलिए अगर तुम वैदिक हो फिर भी तुम मोक्ष प्राप्ति करना नहीं चाहते हो तुम्हें धन संपत्ति की इच्छा है तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है तुम्हें और कोई लौकिक फल की इच्छा है तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसे स्वभाव के भी लोग अगर दुनिया में हैं तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भी वेदों में उपाय बताए गए हैं लेकिन वेद का तात्पर्य निष्काम कर्म में है तो यज्ञों के द्वारा कई लोग ऐसी सकामता से भी उन यज्ञों को करते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है या मुझे धन सम्पत्ति चाहिए तो ऐसी भावना से जब किसी यज्ञ को करते हैं यजन करते हैं तो वही यज्ञ कामना सहित तो बन जाता है जो ईश्वर की प्राप्ति नहीं करवाता है और उसी के सामने करिस्पॉन्डिंग उसी यज्ञ को हम इस भावना से करते हैं कि ये ईश्वर की आराधना है तो वही यज्ञ निष्काम कर्म बन जाता है तो वेद का जो पूर्व कांड है वो इन यज्ञों का विधान करता है कि किन किन यज्ञों से क्या क्या फल मिल सकता है और कौन सा कौन सा यज्ञ करने से हम मुक्ति आदि फलों को भी प्राप्त कर सकते हैं तो पूर्व कांड जो है वो यज्ञ रूप भगवान का वर्णन करने वाला है और उत्तर कांड जो है उसे ज्ञान कांड कहा जाता है मतलब ब्रह्म कौन है जगत का तत्व कौन है ये जगत कहाँ से प्रकट हुआ भगवान का स्वरूप क्या है हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करें कि जिससे हमें मुक्ति मिल मैंने कल वो वाले ग्रुप में और के वीडियो क्लिप भेजी थी। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो उसमें याज्ञवल अपनी पत्नी को ये कहते हैं कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ और सन्यास लेने से पहले मेरे पास जो भी संपत्ति है वो मैं मेरी दोनों पत्नियों के बीच में विभाजित करना चाहता हूँ मैत्री उनसे ये कहती है कि आप मुझे जो धन सम्पत्ति देके जाएंगे क्या उससे मुझे मेरा उद्धार होगा तो याज्ञवल्की ये कहते हैं कि धन सम्पत्ति से उद्धार नहीं होता है मुक्ति नहीं मिलती है ये हमें वंधन करने का वाला विषय है तब मैत्री ये कहती है तो फिर आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे मुक्ति प्राप्त हो जिससे ये शन, संसार के बंधन से हम मुक्त हो जन्म का चक्र हमारा खत्म हो जाए तो ऐसा ज्ञान जब मैत्री ने ऐसी आकांक्षा की तो व्याग्ञ वल्के ने उन्हें ब्रह्म का उपदेश दिया कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना सांसारिक विषयों में से वैराग्य आना मतलब अटैचमेंट को छोड़ देना और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न करना तो ये आत्मविद्या का जो उपदेश है वो वेद के उत्तरकांड में दिया गया है तो वेद इन दो पार्ट में विभाजित है एक पूर्व कांड और एक उत्तर कांड अब जो व्यक्ति शास्त्र में उद्धार के तीन उपाय बताए गए हैं एक कर्म मार्ग दूसरा ज्ञान मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग वेद के जो दो ये पार्ट है पूर्व और उत्तरकांड वो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बारे में उपदेश करते हैं कि या तो तुम कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करो या फिर ज्ञान को प्राप्त करके और फिर मुक्ति के लिए उपाय करो कुछ लोगों का मत ऐसा है कि पूर्व कांड जो है उसके ऊपर वेद का ज्यादा एम्फोसिस है मतलब वेद उसे ज्यादा इंपोर्टेंस देता है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान के ऊपर वेद का ज्यादा इंपोर्टेंस है तब महाप्रभु जी उस विषय में अपना निर्णय को या वेद के उपदेश को समझना है तो हमारे लिए वेद के पूर्व कांड और उत्तर कांड इन दोनों को जानना आवश्यक है मतलब कर्म मार्ग को भी जानो ज्ञान मार्ग को भी जानो भक्ति मार्ग को भी जानो और उसमें से तुम्हारी रुचि जिस मार्ग में हो और तुम्हारा अधिकार का काम है जो लोग सक्षम है जिनका वेद में अधिकार है उन्हें तो कर्म ही करने चाहिए तो ऐसा कहे के वेद के उत्तर कांड को वो लोग यूजलेस बताते हैं उसके सामने जिन लोगों को ज्ञान का हंगुआ थोड़ा ज्यादा हो जाता है वो लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म करना जो है वो यूजलेस है क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होता है यज्ञ में आहुति डालने से कुछ नहीं होता है ज्ञान सिद्ध करना चाहिए हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए महाप्रभु का इस बारे में ये मत है कि पूर्व कांड भी यज्ञ बताता है यज्ञ रूप भगवान का ही वर्णन करता है और उत्तर भी उस रूप भगवान का वर्णन करता है इसलिए दोनों में से किसी को भी निरर्थक कहना ये भगवान की आज्ञा की अवेलना है या भगवान की इंसल्ट है वेद का वेद की निंदा है तो ऐसा नहीं करके पूर्वकांड और उत्तरकांड इन दोनों को एक सा इंपॉर्टेंट श्री महाप्रभु जी देते हैं और आगे ये करते हैं कि जिस व्यक्ति का जिस किसी मार्ग में अधिकार हो उसे उस मार्ग की साधना करनी चाहिए मतलब तुम्हें अपने उद्धार के लिए कर्म मार्ग अगर ज्यादा प्रॉपर लग रहा है तो तुम कर्म मार्ग का अनुसरण करके मुक्ति प्राप्त करो तुम्हें अगर ज्ञान मार्ग में ज्यादा रुचि आ रही है तो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करो तो वेद इन दोनों उपायों को बताता है उससे आगे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि साधनन साधन चलन शरिर्वेदे निरूपित है मतलब वेद में साध्य साधन रूप हरि का निरूपण किया है मतलब वेद में जितने भी साधन बताए गए हैं वो भी भगवान जिस फल को प्राप्त करना है वो फल भी भगवान खुद बने। मतलब कि जिस यज्ञ का यज्ञ करके हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो खुद भगवान का स्वरूप है और हमें जो मुक्ति आगे जाके मिलेगी वो भी भगवान के अंदर वो मुक्ति मिलती है जिस विषय में भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का भोगता हूँ और मैं ही सभी यज्ञों के द्वारा मिलता फल भी हूँ तो अहम भी सर्व भोक्ता च प्रभु रेवचन मतलब मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता भोक्ता का, का मतलब यज्ञ के द्वारा तुम जो भी यजन कर रहे हो उसे वो मुझे ही प्राप्त होता है मतलब यज्ञों के द्वारा तुम मेरी आराधना करते हो और प्रभुरे वज्ञों का नियामक भी मैं ही हूँ मतलब मेरी आज्ञा से ही उन यज्ञों के अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है तो महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि साधन और फल इन दोनों के रूप में भगवान का निरूपण वेदों में हमें प्राप्त होता है तो भगवान के प्रकट होने से मतलब होते हैं मतलब कि की वेद की आज्ञा का अनुसरण करने से हम जिस किसी फल की प्राप्ति करना चाहते हैं वो फल हमें प्राप्त हो जाता है क्योंकि भगवान ही पुरुषार्थ रूप है मतलब हम हम जिस किसी फल की प्राप्ति करना चाहते हैं भगवान खुद ही वो फल प्राप्त करने का उपाय भी बताते हैं और फल जो प्राप्त होता है वो भी भगवान स्वयं हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं तो इसका रेफरेंस गीता जी के नौवे अध्याय में भगवान देते हैं कि हम ही सर्व यज्ञान भोक्ता मतलब मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और प्रभु रेवच मतलब उन सभी यज्ञों का नियामक भी मैं ही हूँ तो इस तरीके का वेद का स्वरूप है कि वेद में जितने भी साधन बताए गए हैं वो सभी साधन रूप भी भगवान हैं और उससे हम जो भी फल अचीव करना चाहते हैं वो फल भी भगवान खुद बनते अब इससे आगे गीता के अंदर वेद का प्रामाण्य बताया गया मतलब कि महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वेद में बताया गया जो साधन है कोई भी ज्ञान अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो वेद के अलावा ज्ञान प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है अगर तुम जीवन में कुछ भी करना चाहते हो कुछ भी अचीव करना चाहते हो मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें मोक्ष की कामना नहीं है तुम्हें अपनी इंद्रियों की कामनाओं को पूरी करना है मतलब तुम्हें पैसा चाहिए तुम्हें धन संपत्ति की आवश्यकता है तुम्हें अपनी कामनाओं को पूर्ति करनी है मोक्ष नहीं चाहिए लेकिन अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हो तो वेद ही तुम्हारे लिए रेफरेंस मटेरियल है वेद की आज्ञा लो वेद से पूछो और वेद जिस तरीके से उस वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताता है उस साधन को करके उस फल की प्राप्ति करनी चाहिए स्वतंत्र रूप से किसी भी साधन का अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ये करूँ और ये प्राप्त करूं तो भगवान कहते हैं कि ऐसा स्वच्छंद तुम अपना मेंटालिटी मत रखो वेद को कंसल्ट करो कि वेद इस बारे में क्या आज्ञा करता है अगर वेद उस बारे में जो भी साधन बताता है उस साधन के अनुसरण से ही हमें फल की प्राप्ति करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि हम हमारे मन से हमने कोई भी साधन चूज कर लिया और हमने उस साधन के अनुरूप अपना व्यवहार करने लग गए जिस विषय में गीताजी में भगवान ये आज्ञा करते हैं अगर आपके पास गीताजी की पुस्तक हो तो सोलहवें अध्याय कहा तेईस और चौबीस नंबर का श्लोक है शास्त्रवे वर्तते काम कार न सिद्धिवापनोति न सुखम न पारंगतिम तस्म शास्त्र प्रमाण कार्या व्यवस्थित चौबीस श्लोक सोलह व्यध्याय का तो गीता जी में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जो शास्त्रवेदी को छोड़ के स्वच्छता तो पूर्वक आचरण करता है मतलब कि शास्त्र को कंसल्ट नहीं करता है और अपनी मर्जी से काम करता है उसे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस विषय का निर्धारण शास्त्र को कंसल्ट करके हमें करना चाहिए मतलब तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में शास्त्र की आज्ञा ही प्रमाण रूप है ऐसी आज्ञा गीता जी में भगवान करते हैं तो वेद जो है वो हमारे लिए परम प्रमाण रूप है और वेद के अलावा कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए हमारे पास और कोई मटेरियल नहीं है ये बात हमें समझनी चाहिए उससे आगे भगवत गीता में वेद प्रामाण्य इस विषय में भगवान ही वेद ये आज्ञा करते हैं कि वेद सर्व वेद्यो वेदांत कृत वेद ये पंद्रहवें अध्याय का श्लोक है वहाँ भगवान ये कहते हैं कि सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ और वेदांत का कर्ता और वेद को जानने वाला भी मैं हूँ मतलब अगर तुम वेदों को पढ़ रहे हो तो तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में ही आना चाहिए कि भगवान की भक्ति करना भगवान की प्राप्ति करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और वेद मुख्य कर्तव्य वे के रूप में इसी का उपदेश करता है जिस वेदांत का करता भी मैं हूँ ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप को मैंने ही वेदों में प्रकट किया है मेरा स्वरूप क्या है मुझे प्राप्त कैसे किया जा सकता है इसका उपाय भी भगवान खुद वेदों में बताते हैं तो हमें उद्धार के लिए किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उसके लिए वेद हमारे लिए रेफरेंस है ऐसे भगवान गीता जी में आज्ञा करते हैं उसके बाद दूसरी आज्ञा ये है कि उर्दू मूलम परमेश्वर रूप भगवान जो है मतलब इसमें भगवान ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई वृक्ष है उसकी जड़ होती है हम जब किसी वृक्ष को बड़ा करना चाहते है वृक्ष का पालन करना चाहते हैं तो हम उसकी जड़ों में पानी देते हैं मतलब हम ये जानते हैं वृक्ष की, की डालियों को वृक्ष के पत्तों को जल देने से कुछ नहीं होगा वृक्ष के मूल में हमें जल का सिंचन करना चाहिए क्योंकि वृक्ष को जो भी तत्व मिलते हैं वो उसके मूल से मिलते हैं तो भगवान ये आज्ञा करते हैं कि भगवान ये पूरा जगत एक ऐसा वृक्ष है जिसके मूल ऊपर हैं और पत्ते नीचे हैं जिसका मूल भगवान है मतलब ये पूरी सृष्टि के आदि मूल तत्व भगवान खुद बने हैं और ये पूरा वृक्ष के रूप में ये जगत बना है मतलब वृक्ष के जो पत्ते फूल फल वगैरह के रूप में ये जगत जड़ चेतन लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा हुए हैं और जिनका मूल स्वयं भगवान है ये वेद हमें समझाता है मतलब कि हम जहाँ से पैदा हुए हैं वो भगवान हैं। भगवान ने हमें उत्पन्न किया है सृष्टि को प्रकट करने वाले भगवान हैं। इसलिए उनका यजन करना उनमें श्रद्धा रखना और उनकी भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करना ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मतलब जैसे हम हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो माता पिता की सेवा करना जैसे हमारा कर्तव्य है एक स्वाभाविक कर्तव्य है किसी बच्चे को ये कहना नहीं पड़ता है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो ये उसका स्वाभाविक कर्तव्य है वो अपने रिस्पेक्ट है तुम्हारी और तुम्हारी ड्यूटी भी है उसी तरीके से जब भगवान ने हमें इस दुनिया में प्रकट किया है तो भगवान की भक्ति करना भगवान के प्रति अपनी थैंकफुलनेस बताना उनके प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना ये हमारी जरूरत है ये हमारी ड्यूटी है हमारा कर्तव्य है ये वेद हमें बताते हैं तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान जो है वो हमें वेद के द्वारा ही हो सकता है और भगवान को प्राप्त करना ये हमारे जीवन का आइडियली हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए ये वेदों का तात्पर्य है उसके अलावा क्योंकि वे भी ये जानते हैं कि कितना भी कहो सभी लोगों की प्रवृत्ति भगवान की भक्ति में भगवान की पूजा में भगवान की प्राप्ति में उद्धार के मार्गों में नहीं होती है सब लोगों को सांसारिक कामनाएं ज्यादा होती है मतलब मुझे धन संपत्ति चाहिए मुझे ऐश्वर्य चाहिए मुझे इतने पैसे चाहिए मुझे ये पदार्थ चाहिए मुझे ये सुख चाहिए मुझे वो सुख चाहिए ऐसी कामनाएं लोगों के ज्यादा होती है मोक्ष में प्रवृत्ति लोगों की नहीं होती है इसलिए ऐसे लोगों के लिए भी वेद उपाय बताता है तो अगर हमारी प्रवृत्ति मोक्ष में नहीं है और इन सब मार्गो में है अगर तो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए ना सही पर धर्म अर्थ काम संबंधी भी अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए वेद को ही प्रमाण रूप मानना चाहिए मतलब मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म का मतलब होता है हमारा कर्तव्य अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति पैसे द्रव्य काम पुरुषार्थ का मतलब होता है हमारी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करना मतलब हमारी जो 11 सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उनकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं वो कुछ कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उनके विषयों को प्राप्त कराना लेकिन वेद की मर्यादा में ये काम पुरुषार्थ है और चौथा वोश पुरुषार्थ है जिसका मतलब होता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना छूट जाना तो ये मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हमें शास्त्र बताता है शास्त्र कहता है ये है कि हर एक मनुष्य को मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए लेकिन अगर तुम नहीं करते हो और तुम्हारी प्रवृत्ति अर्थ और काम में मतलब धन संपत्ति कमाने में और इस संसार के भोगों को भोगने में अगर तुम्हारी प्रवृत्ति ज्यादा है तो शास्त्र कहता है फिर भी शास्त्र को पूछ के ये किया करो पैसा कमाना है तो शास्त्र को कंसल्ट करो तुम्हें अपनी इंद्रियों की कामनाओं को पूरी करना है तो भी शास्त्र को पूछो शास्त्र उसके लिए भी तुम्हें उपाय बताएगा तो इस तरीके से भगवान ये आज्ञा करते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य इसके निर्धारण में हमें शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए और शास्त्र की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए इतना ये वेद के विषय में था अब वेद के प्रकरण का सब्जेक्ट यहाँ स्टार्ट होता है वेद के चार प्रकरण प्रकरण का मतलब ये है कि हम जिसे वेद के रूप में हम जब ये कहते हैं कि वेद तो वेद का मतलब ही होता है कि वेद के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का संकलन है एक वेद के अंदर बहुत सारे विषय हैं और वेद के प्रकरण जो है वो वेद को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं वेद के चार प्रकरण हैं संहिता ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद ये वेद के चार प्रकरण हैं। तो वेद में मतलब जैसे ऋग्वेद है ऋग्वेद की संहिता है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का आरण्यक है का उपनिषद है तो ऋग्वेद के सब्जेक्ट्स को इन चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है संहिता जो है वो मंत्रों का संकलन है मतलब यज्ञ करने में यज्ञ के अनुष्ठान में हमें जिन जिन मंत्रों की आवश्यकता है उन सभी मंत्रों का कलेक्शन जो है वो संभ्यता के अंदर मिलता है मतलब फॉर एग्जांपल हमारी इंक्वायरी सिर्फ इतनी है कि मुझे राजसूय यज्ञ करना है तो मैं राजसूय यज्ञ की विधि जानना चाहता हूँ तो उसके लिए तुम्हें वेद की संहिता प्रोवाइड की जाएगी कि संहिता में से राजसूय संबंधी जो मंत्र हैं उन्हें तुम देख लो पूरा वेद देखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी विषय तुम्हें इसमें से मिल जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज डिविजन वेद के चार प्रकरणों में किया गया है जिसमें सबसे पहला प्रकरण संहिता है संहिता के अंदर वेद में जो यज्ञ संबंधी मंत्र दिए गए हैं उनका संकलन किया गया है यज्ञ संबंधी मिल जाता है यज्ञ के अंदर चार होते हैं, एक होता होता है अध्वर्य उद्गात और ब्रह्मा आजकल जो भी यज्ञ होते हैं उसमें अब ये पुरानी वैदिक सिस्टम रहे नहीं गई इसलिए हमें ये कहीं देखने नहीं मिलता है ये जितना भी विषय थोड़ा प्रैक्टिकल हमें नहीं लगेगा क्योंकि आजकल ये इसमें से कुछ भी होता नहीं है लेकिन फिर भी इसे हमारी सिस्टम ये थी उस रूप में और इन्फॉर्मेशन हमें जानना चाहिए कि किसी भी यज्ञ में चार व्यक्ति होते हैं एक तो होता होता है होता वो होता है कि जो यज्ञ में आहूति को डालता है मतलब घी का होम करना या जो जो अक्षत होते हैं उसका होम करना ये कार्य होता का होता है अध्वर्यु जो होता है वो उसे गाइड करता है कि अब तुम ये आहूति डालो अब ये आहूति डालो अब इस वस्तु का उपयोग करो अब ऐसा संकल्प करो ये कार्य करना अध्वर्यु का कार्य होता है एक उदगाता होता है जो मंत्रों का पाठ करता है वो सिर्फ मंत्र बोलता है और चौथा व्यक्ति ब्रह्मा होता है ब्रह्मा जो है वो उस पूरे यज्ञ को रेगुलेट करता है मतलब जैसी विधि दी गई है जैसी प्रोसेस है इस यज्ञ की इस सिस्टम के हिसाब से ये यज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे रेगुलेट करना ब्रह्मा का कार्य होता है तो चार व्यक्ति मिलकर किसी एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उसमें एक कर्ता होता है जो उस यज्ञ का मुख्य यजमान होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं राजसूय यज्ञ करना चाहती हूँ तो मैं करता हूँ और मैं होता अध्वर्यु उदगाता और ब्रह्मा इन चार लोगों को हायर करती हूँ किसी एक यज्ञ को करने के लिए और वो चार मिल मेरे अनुष्ठान को एकम्पलिश करते हैं वेद में बताई हुई विधि के अनुसार तो ये यज्ञ करने की जो विधि है मतलब होता को क्या करना है अध्ययो क्या करेगा उद्गाता किन मंत्रों का पाठ करेगा और ब्रह्मा इस विधि का रेगुलेशन कैसे करेगा ये पूरा जो विषय है ये संहिता का विषय है संहिता में हमें इस विषय में उपदेश या कर्तव्य मिल जाते हैं संहिता चारों चार वेदों की है वृक्ष संहिता है यजु संहिता है साम संहिता है और अथर्व संहिता है मतलब ये चारों चार वेदों की चार संहिता जिसमें ऋग्वेद संबंधी मंत्रों का संकलन ऋग्वेद की संहिता में यजुर्वेद का उसकी में ऐसे सामवेद और अथर्ववेद का तो संहिता जो है वो ओवरऑल यज्ञ की विधि हमें बताते हैं और यज्ञ में जिन मंत्रों का उपयोग किया जाता है उन मंत्रों का संकलन ऋग्वेद की संहिताओं में होता है दूसरा जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर मंत्र नहीं होते हैं लेकिन उन मंत्रों का उपयोग कैसे करना है मतलब जैसे हमें ये मंत्र दे दिया गया कि तुम ये मंत्र बोलो और ये यज्ञ करो जैसे राजसूय यज्ञ के लिए ये त्रीस तीस मंत्र हैं जिसकी लिस्ट हमें संहिता में से मिल जाती है लेकिन उन मंत्रों का उपयोग कैसे करना उस यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करना उन मंत्रों का अर्थ क्या है और मंत्रों को बोला क्यों जाता है? है, है, है। ये जो जो हेतु का पार्ट मतलब मतलब इसका रीजन जो है, वो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। मतलब उस यज्ञ के पीछे छुपा हुआ जो मोटिव है उसका एक्सप्लेनेशन हमें ब्राह्मण ग्रंथों में से मिलता है तो यज्ञ का उपयोग क्या उस यज्ञ के करने से क्या फल मिलता है उसकी विधि क्या है ये हमें ब्राह्मण ग्रंथों में से मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर मंत्र नहीं होते मंत्र संहिता में होते हैं लेकिन उन मंत्रों के इम्प्लीकेशन को हमें ब्राह्मण ग्रंथों में सिखाया जाता है तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो ब्राह्मण ग्रंथ का होता है जैसे हमने देखा कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों के संहिता है उसी तरीके से इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है मतलब उस वेद में बताए गए यज्ञों का अनुष्ठान कैसे करना है वो उस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में हमें बताया जाता है तीसरा वेद का प्रकरण जो है वो आरण्यक है आरण्यक वेद का ऐसा विभाग है कि जिसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जो ज्ञान संबंधी हैं मतलब कि उसका कर्म में कोई उपयोग नहीं है वो क्रियात्मक नहीं है फंक्शनल नहीं है लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझने के लिए तो ऐसे जो मंत्रों का संकलन है वो आरण्य ग्रंथ में किया जाता है जो कर्म में जिनका उपयोग नहीं है लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मंत्र होते हैं तो सब्जेक्टिव जो है वो आरण्यकों में होते हैं आरण्य ग्रंथों की मर्यादा पहले ये थी कि मंत्र का पाठ और मंत्र को पढ़ना ये दोनों वन में जाके जंगल में जाके किया जाता था इसलिए अरण्य में जिसका पाठ अरण्य का मतलब जंगल होता है वन होता है तो अरण्य में जाके हम जिस वेद के पाठ को पढ़ना चाहिए उस वेद के पाठ को आरण्य कहा जाता था उसका मोटिव ये था कि हर एक व्यक्ति उसे सुन ना ले इस ज्ञान में सबका अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को ये ज्ञान दिया नहीं जा सकता है इसलिए हम उसे सीक्रेट रखना चाहते हैं जो व्यक्ति उसका अधिकारी है उसे ही ये बात समझाई जाती है हरेक व्यक्ति को नहीं समझाई जाती है इसलिए उसे छुपाने के लिए ये नियम रखा गया था कि हमें वन में जाके अरण्य में जाके और इस वेद के पाठ को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए तो वो उसका वेद का पाठ करना कुछ उन मंत्रों का पाठ करना और गुरु के मुख से उन्हें पढ़ना उसकी मर्यादा ये थी कि हम हमारे घर में या नगर में बैठ के उसका पाठ अध्ययन ना करें लेकिन वन में जाके और ऐसे वातावरण में हम उन वेदों का पाठ करें तो ऐसा वेद का जो विभाग था वो उसे आरण्य कहा जाता है चौथा वेद का विभाग जो प्रकरण है वो उपनिषद है जैसे हमने पहले देखा था कि वेद के पूर्व कांड और उत्तर कांड ये दो वेद के पार्ट हैं तो उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड है मतलब कि उपनिषद शब्द का मतलब ये होता है कि उप का मतलब होता है पास में रहना नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक सद धातु का मतलब होता है बैठना तो उपनिषद इस तो टोटल इस वर्ड का मतलब होता है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठ के ज्ञान को ग्रहण करना इसे उपनिषद कहा जाता है उपनिषद जो है वो वेद का ज्ञान कांड है मतलब इसके अंदर कोई यज्ञ नहीं कोई विधि नहीं कोई कर्तव्य का निर्देश नहीं है लेकिन उपनिषदों के अंदर ज्ञान का पार्ट है मतलब नॉलेज है सब्जेक्ट है कि तुम इस यज्ञ का अनुष्ठान क्यों करना चाहिए हमारे उद्धार का उपाय क्या है मुक्ति की प्राप्ति कैसे की जा सकती है ब्रह्म कौन है जगत उत्पन्न कहाँ से हुआ जगत की रचना किसने की है तो तत्व की मीमांसा करनी या एलिमेंट को जानना फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट जो है या मेटाफिजिकल एस्पेक्ट जो है वो उपनिषद का सब्जेक्ट मैटर है उपनिषद का विषय है तो उपनिषद में तत्व मीमांसा होती है तत्व को जानना तत्व को समझना तत्वों को जानने के बाद मुक्ति का उपाय करना ये उपनिषद का विषय है तो उपनिषद जो है वो उपनिषदों की मुख्य संख्या तेरह गिनाई जाती है जिनके ऊपर हमें बहुत सारे आचार्यों की टीका मिलती है क्योंकि कर्मकांड का विषय ऐसा है कि जिसमें हर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है जैसे कल भाविन भाई आपने पूछा था कि स्त्रियों का अधिकार वो हो नहीं होता है पुरुषों का ही वेद में अधिकार है तो पुरुषाधिकारक वेद का भाग पूर्व कांड है कि जिसमें जब किसी भी यज्ञ का अनुष्ठान करना है तो स्वतंत्र रूप से स्त्री को यज्ञ का अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है पति या अपने पिता के साथ बैठ के ही कोई भी स्त्री जो है वो किसी भी यज्ञ का अनुष्ठान कर सकती है मतलब पूरा की पूरा जो पूर्व कांड है वो पुरुषाधिकारक है क्योंकि यज्ञोपवीत के बिना किसी भी यज्ञ का अनुष्ठान किया नहीं जा सकता है इसलिए स्त्रियों इस का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होने की वजह से पूर्वकांड में उनका अधिकार नहीं है लेकिन ज्ञानकांड उपनिषद का है उसके अंदर स्त्रियों का अधिकार है मतलब तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो सब्जेक्ट को समझ सकते हो नॉलेज अक्वायर कर सकते हो उपनिषदों के अंदर स्त्रियों का अधिकार होता था ज्ञान में होता था। इसलिए मैंने जो कल लिंक भेजी थी आप लोगों को ग्रुप में याज्ञवल्के और गार्गी मैत्रेयी का संवाद तो मैत्रेयी और गार्गी ये दोनों ब्रह्म विद्या में विशारद उस जमाने की दोनों स्त्रियां थी याज्ञवल्के की पत्नी थी जो पूरे के पूरे उपनिषद को जानते थे ब्रह्म विद्या को जानते थे और जब भी जैसे आजकल सेमिनार वगैरह होते हैं ऐसे जब पहले शास्त्रार्थ होता था ब्रह्म संगोष्ठी हुआ करती थी तो मैत्रेयी और गार्गी ये दोनों उसमें पार्टिसिपेट भी करती थी और उपनिषदों के विषयों पर चर्चा भी करती थी तो वो कन्वर्जेशन की वीडियो मैंने भेजी थी आप लोगों ने सुनी होगी तो समझ में आया होगा तो ये तेरा उपनिषद जो हैं वो ज्ञान के विषय को हमें समझाते हैं कि ब्रह्म कौन है तत्व क्या है हमें इस नश्वर वेह में अपनी मुँह ममता अटैचमेंट्स को नहीं रख के और उस परम तत्व की आराधना करनी चाहिए उनका ध्यान करना चाहिए और मोक्ष का उपाय करना चाहिए ये विषय जो है वो मुख्य उपनिषदों का विषय है जो वेद का ज्ञान कांड है तो ये वेद के चार प्रकरण थे संविता ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद इस विषय में किसी को कुछ पूछना है नहीं समझ आया, हो तो बताओ। हाँ, राजा प्रणाम। बोलो। हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, राजा मारो क्वेश्चन ये वेदांत जी तत्व की जिज्ञासा छे, छे आप अत्यारे चार पार्ट बताव ब्राह्मण आरख्य उपनिषद ब्राह्मण समझिता आरण्यारा फोन ने म्यूट कर तो ब्राह्मण आरण्यक संहिता और उपनिषद ये चारों मिलके एक वेद को फॉर्म करते मैंने इसीलिए पहले ये कहा था कि वेद ऐसा नहीं है कि हम किसी वेद की पुस्तक अलग है उसकी संहिता अलग ब्राह्मण अलग आरण्यक अलग और उपनिषद अलग ऐसा उसका मतलब नहीं है ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद और संहिता ये चारों वेद का सब्जेक्ट वाइज डिविजन है ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन संहिता में है मंत्रों के इम्प्लिकेशन के विषय में ऋग्वेद में जितनी भी बातें बताई गई हैं, उसका संकलन वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में है जो अरण्य में पढ़ने योग्य मतलब ज्ञान मीमांसा संबंधी जो भी पार्ट है उसका संकलन आरण्यकों में है और उपनिषद के अंदर उसके ज्ञान कांड का ज्ञान कांड की चर्चा है तो पूर्व कांड को डील करने वाली दो प्रकरण संहिता और ब्राह्मण है और ज्ञान कांड को डील करने वाले दो प्रकरण आरण्यक और उपनिषद है ये चारों मिल ही एक वेद को फॉर्म करते हैं इन चारों के अलावा वेद अलग इनसे होता ही नहीं है अब करके बोलो जिनको भी बोलना हो। एक साथ अपने फोन को अनम्यूट मत किया करो नहीं तो एको क्रिएट होगा आप बोलोगे मैं बोलूंगी साथ में एको हो जाएगा तो टर्न बाय टर्न अपने फोन को अनम्यूट किया करो और बोलने के बाद तुरंत तो अपने फोन को म्यूट करना हाफ स्टार्स करके बोलो जिनको भी जो कहना है जी राजा राजा आरण्य यज्ञ में अपन ने क्या समझा कि उसमें मतलब जैसा अपन ने उपनिषद में पढ़ा कि ये अपन को तत्वों का ज्ञान देता है फिर उसमें मुक्ति का उपाय बताता है और जैसे ब्राह्मण में हमने पढ़ा कि फल क्या है विधि क्या है मतलब पूरा इंप्लिकेशन क्या है वो समझा रहा है तो आरण्य में क्या होगा आरण्यक में यज्ञ जो किया जा रहा है के पीछे का मोटिव समझाया जाता है उसकी आध्यात्मिक मीमांसा होती है मतलब जैसे मैंने पहले ये कहा कि यज्ञ से हम ये समझते हैं कि हमने एक अग्नि को प्रकट कर दिया उसमें हमने सुहा सुहा करके कुछ आहूति डाल दी और यज्ञ हो गया लेकिन यज्ञ का दिखाई देने वाला स्वरूप ऐसा है असली स्वरूप यज्ञ का ये नहीं है तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो यज्ञ के द्वारा तुम जो भी आहुति डालोगे वो कैसे ब्रह्म तक पहुंच रही है जिस विषय में गीता जी के श्रद्धाश्रय विभाग योग में मतलब सेवेंटीन नंबर के अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि यज्ञ जो है वो भगवान की आराधना का एक उपाय है और यज्ञ के द्वारा हम उसमें जो भी आहूति डालते हैं वो भगवान तक पहुँचती है उस यज्ञ के द्वारा तुम अनेक देवताओं का यजन कर सकते हो मतलब चाहो तो ब्रह्मा विष्णु शिव या इंद्र गणपति रुद्र दुर्गा किसी की भी आराधना का माध्यम मोड मीडियम यज्ञ बन सकता है इसलिए तुम जिस किसी देव की आराधना करना चाहते हो उस देव की आराधना के लिए यज्ञ का उपयोग किया जाता है कि हम इस मीडियम हम स्तुति करके भगवान की पूजा करते हैं हम सेवा करते हैं जैसे हम ठाकुर जी की या भगवान की कोई मंत्रों के द्वारा पूजा करता हो या चोखा कंकु वगैरह डाल के पूजा करता हो आरती करता हो उस तरीके से यज्ञ करना वो देव की आराधना का एक उपाय है अब वो तो हमने आरण्य सॉरी संभ्यता और ब्राह्मण से हमें ये बात समझ में आ जाती है लेकिन इन यज्ञों के करने से हमने जो आहुति डाली है वो किसके तक पहुंचती है ये यज्ञ के करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है ये यज्ञ करने का मोटिव क्या है उसकी आध्यात्मिक मीमांसा करना मतलब किसी भी वस्तु जो भी कार्य हम करते हैं उसके भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक आध्य ये तीन फैसेट्स होते हैं फैसेट वो है जिसे हम देख सकते हैं आध्यात्मिक फैसेट वो है जो वो कार्य करने के पीछे हमारे थॉट प्रोसेस होती है और आधिदैविक पार्ट वो है कि जो कार्य हमने किया है उसका सोर्स क्या है जैसे हमने वेद में से इसे लिया है और ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो किसी देवता तक पहुंचेगा उस देवता के स्वरूप को जानना वो उसी कर्म का आदिदैविक फैसेट है तो आध्यात्मिक पार्ट को समझाना ये आरण्यको का कार्य है भौतिक पार्ट को समझाना ब्राह्मण और संहिता का कार्य है और आदिदैविक फैसेट को समझाना उपनिषद का कार्य है जी राजा हम्म सब तो ये, ये जो सब मिलके आप जैसा आपने बताया कि ये सब मिलके एक वेद फॉर्म करता है तो जब भी कोई कुछ यज्ञ होता है तो उसमें ये सब बताना जरूरी है ना कि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि मंत्रों का संकलन है फिर विधि क्या है उसका मोर्टिव क्या है उसका आध्यात्मिक विमानसा क्या है फिर उसका तत्व तो ये सब एक एक करके यज्ञ किए जाते हैं कि नहीं वो होते हैं तो एक साथ होते हैं मतलब यज्ञ जब किया जाता है तो सिर्फ ब्राह्मण और संहिता में बताई हुई दिखाई देती है लेकिन उसके मोटिव को आध्यात्मिक और आधिदैविक फेसिट को जानना मतलब ये सब्जेक्टिव मैटर है हमें नॉलेज के रूप में हमारी बुद्धि में यह कैप्चर होता है तो ये करना मेरा काम होता है और फिर उसके मोटिव को जानने के बाद सम्हिता और ब्राह्मण में जैसे उसका इम्प्लिकेशन बताया जाता है यज्ञ का ऐसे उसका अनुष्ठान किया जाता है तो ये चारों का इम्प्लिकेशन तो एक ही क्रिया में होता है लेकिन दो, दो जो ब्राह्मण का कार्य क्रिया में है और आरण्यक और उपनिषद का कार्य हमारी बुद्धि में इन बातों को समझाने का है राजा, तो फिर आपने जिस हिसाब से बताया कि ये चारों जो रिलेटेड है एक दूसरे से पर यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई इंटेंशनली आपने अश्वमेघ यज्ञ की बात की अगर अश्वमेघ यज्ञ नहीं है और सिर्फ तपोवन पद्धति से लिया जाने वाला जो अभ्यास है तो वो अभ्यास के रूप में आगे जो संहिता और ब्राह्मणत्व का जो भाग है वो क्यों ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये वहां पे तो विद्यार्थी फक्त अपना अभ्यास अपने अभ्यास के लिए जा रहा है तो पीछे के जो दो पार्ट है मे बी अभ्यारण्य और आ, लास्ट उपनिषद तो उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए यहाँ बात ये है कि ज्ञान और क्रिया हम जो भी काम करते हैं उसके लिए दो पार्ट छते एक तो हम हमारी बुद्धि में इसे समझ रहे हैं जो ज्ञान का पार्ट है और वो ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उसका कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी हो रहा है जिसे हम क्रिया कहते हैं तो भगवान गीता जी में ये आज्ञा करते हैं कि ज्ञान और क्रिया ये दोनों मिलके ही किसी कर्म को फुलफ्लेज बनाते हैं मतलब ऐसी क्रिया की जो ज्ञान रहित है ऐसा ज्ञान जिसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है ये हमारे कर्म को कभी कम्प्लीट नहीं कर पाते मतलब उद्धार के जो कोई भी उपाय हमें प्राप्त हैं, वो सन्यास के रूप में हो ज्ञान मार्ग के रूप में हो कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग सभी के अंदर ज्ञान और क्रिया इन दोनों का कॉरपोरेशन इन कौर्परेशन होता ही होता है मतलब जब भी मैं कोई कर्म कर रही हूँ तो उसमें ज्ञान होना ही चाहिए मैं अगर कोई ज्ञान ले रही हूं तो उस ज्ञान का कोई इम्प्लीकेशन कर्म के रूप में होना ही चाहिए ऐसा कोई कर्म नहीं होता है कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो और ज्ञान ऐसा कोई नहीं होता है जिसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं हो तो दोनों ही पार्ट जो है वो इक्वेलेंटली इम्पॉर्टेंट है ऐसा समझना चाहिए जी देखो गीता जी के के 18वें अध्याय में श्लोक में भगवान आज्ञा करते हैं कि है कृतबुद्धि न स पश्यति दुर्मति मतलब उसका अर्थ है कि ये संबंध मतलब कर्म के संबंध में जो व्यक्ति अपनी आत्मा को कर्ता मानता है वो व्यक्ति दुर्बुद्धि, रहित हो सत्य जोतो तो मतलब कि जो कोई भी कर्म तुम्हारा किया जा रहा है उसके अंदर अगर तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो तो तुम उस कर्म को प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हो क्योंकि ज्ञान का पार्ट यहाँ मिसिंग है मतलब कि तुम अपने स्वरूप को जानते नहीं हो भगवान ये कहते हैं कि साधन और फल ये दोनों के रूप में भगवान खुद बने हैं तुम्हें जो साधन दिया जा रहा है वो भी भगवान के द्वारा दिया गया साधन है इसलिए किसी भी कर्म को करने में अगर तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो तो तुम्हारे द्वारा किया जाता कर्म जो है वो बुद्धि रहित है मतलब ज्ञान रहित है आगे जाके भगवान ये कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतृति त्रिविधा कर्म संग्रह पुस्तक हो आपके पास तो 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है ज्ञान, और परिग्याता तीन प्रकार के कर्म की विधि होती है कारण, कर्म और कर्ता तीन प्रकार के कर्म का संग्रह होता है मतलब कि अगर तुम कोई भी कर्म कर रहे हो तो उसमें ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता कर्ता कर्म और करने के पीछे का मोटिव ये छह मिलके किसी एक कर्म को कंप्लीट करते हैं उसके अलावा वो कर्म इनकंप्लीट रहता है मतलब कोई भी कर्म ज्ञान रहित नहीं होना चाहिए कोई भी ज्ञान कर्म रहित नहीं होना चाहिए कोई भक्ति ज्ञान कर्म रहित नहीं होनी चाहिए तो अभ्यास योग जिसे आगे जाके भगवान कह रहे हैं गीता जी में वो अभ्यास योग भी ज्ञान का कर्म के रूप में किया जाता इम्प्लीकेशन है कर्म रहित वो ज्ञान नहीं इसीलिए महाप्रभु जी ने ये आज्ञा की कि अगर तुम कर्मकांड और ज्ञानकांड इन दोनों में से किसी एक को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और दूसरे को इग्नोर कर रहे हो तो तुम वेद के तात्पर्य को समझ नहीं पाते और तुम्हें वेद में बताया हुआ फल नहीं मिल पाएगा क्योंकि ज्ञानकांड और कर्मकांड दोनों एक्यू इंपॉर्टेंट है जी राजा खाली स्वाहा स्वाहा मंत्रोच्चार कर घी अथवाहुति होमवाई अलग होके उच्चारण कर ब्राह्मण द्वारा समझू त्यार पी आरण्य तरीके कदा प्रिजर्वेट कर उपनिषद रीते मर्म अथवा तो हार्द जाए तो अः एकदम ऊंडी रीते समझ बीजा शेर करने यज्ञ पर बेसव लीधे बधाने हूँ इन्वोल्व कर तो, तो क्रिया कर सकू एव हो सॉरी उसमें ऐसा है कि ज्ञान कांड सॉरी ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग उद्धार के लिए हमें ये तीन उपाय बताए जाते हैं जब हम कर्म मार्ग हैं कर्म मार्गी हैं कर्म मार्ग से अपना उद्धार चाहते हैं तो हमारे लिए कर्तव्य ही होता है कि तुम कर्म पे ज्यादा एम्फोसिस करो कर्म पे ज्यादा ध्यान दो यज्ञ करो कर्मों को करो नित्य नैमित्त काम में और निषिद्ध ये जो चार हमने कर्म के प्रकार देखे थे उसमें से शास्त्र में बताए गए नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करो ये कर्म मार्ग है उसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो जिसके विषय में भगवान अठारहवे अध्याय में ही ये आज्ञा करते हैं एक सेकंड हम्म नंबर का श्लोक है कर्मण्यभिरत संसिधिम लबते नरह स्वकर्म निरतः सिद्धिम तथा विंदती तत् यत येन नाम तथम स्वकर्मणा तम सिंबती मतलब जो भी व्यक्ति यज्ञ से उत्पन्न हुआ है मतलब भगवान से उत्पन्न हुआ है उस उस रूप में यज्ञ को जान के और उस कर्म को जो व्यक्ति करता है वो यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करके मुक्ति को प्राप्त करता है इसलिए जिन जिन लोगों को जो जो स्वाभाविक कर्म शास्त्र बताता है मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्व शूद्र इन चारों को जो स्वाभाविक कर्म वेद बताता है उन नित्य नैमित्त कर्मों को करते करते ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है तो ये जो भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं ये कर्म मार्ग संबंधी आज्ञा है मतलब तुम कर्म के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो अपने स्वाभाविक कर्मों को करो और मोक्ष प्राप्त करो इसके बाद जो ज्ञान मार्ग है उसमें ये विषय हमें समझना है कि जो व्यक्ति ज्ञान मार्गी होता है उसमें ऐसा नहीं है कि कर्म जीरो है कर्म भी होता है लेकिन वो व्यक्ति अगर ज्ञान मार्गी है तो उसके लिए सन्यास का मार्ग है मतलब तुम अपने जीवन के चार आश्रमों में रहो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सॉरी गृहस्थ वानप्रस्थ और अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें संन्यास आश्रम का भी अधिकार दिया जाता है और सन्यास मार्ग की दीक्षा लो सन्यासी बनो और मोक्ष को प्राप्त करो ये ज्ञान मार्ग है अब ज्ञान मार्ग के अंदर जब तुम सन्यास ले लेते हो तब तुम्हें यज्ञ जिस यज्ञ को आज तक तुम कर्म के रूप में शारीरिक यज्ञ कर रहे थे उसी यज्ञ का ट्रांसफॉर्मेशन मानसिक यज्ञ के रूप में हो जाता है कि क्योंकि अब तुम सन्यासी हो किसी वस्तु का संग्रह कर नहीं सकते हो अपने साथ कोई वस्तु रख नहीं सकते हो ऐसा भटकता हुआ जी रहे हो कि जिसमें कोई तुम्हारा ठिकाना नहीं है तो उसमें यज्ञ करने का कोई स्कोप ही नहीं है इसलिए तुम देव की आराधना जो क्रिया के रूप में कर रहे थे उसे मानसिक यज्ञ के रूप में करो तो ऐसा जो ज्ञान ही है उसके लिए कर्म का ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया जाता है लेकिन इनिशियल लेवल पे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचर्य ग्रह स्थान प्रस्थ और संन्यास ये चार वर्ण और आश्रम की व्यवस्था अपने यहाँ बताई गई है उसमें नित्य नैमित कर्मों को अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार करना ये बेसिक नेसेसिटी होती थी इसके बाद तुम्हारा स्पेशलाइजेशन कर्म मार्ग में है ज्ञान मार्ग में है या भक्ति मार्ग में है उसके हिसाब से इन कर्मों के अंदर मॉडिफिकेशंस हमें दिए जाते थे अभी इतना समझना चाहिए इससे आगे थोड़ा ये विषय कंटिन्यू होगा तब मैं बता दूंगी था उसका जवाब मैंने दे दिया है कुछ फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आगे के विषय में हम उसे ले लेंगे आज का विषय यहाँ रखा जी जी जी कंटिन्यू करेंगे मंडे से वार्ता जी का क्रम तो होगा ही कल बस एक दिन क्लास बंद रहेगा तो कल सब अगर अपने बैठ के और आज जो सब्जेक्ट चला है उसमें मैंने गीता जी के जो भी श्लोकों का रेफरेंस दिया है वो मैं ग्रुप में लिख के भेज देती हूँ जिनको इस विषय में थोड़ा ज्यादा जानना हो तो गीता जी के उन उन श्लोकों को और उसके विवेचन को पढ़ लेना कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे पूछना नहीं तो आगे का सब्जेक्ट नेक्स्ट थर्सडे हम करेंगे